Swam the waters, shining. The sun is shining. The sky is shining. The sky is shining. The sky is shining. ब्रह्म विद्याषव तैत्तिरियामान सन्ते स्म विश्व कल्याणी काणववाणी विवृशति मधुरम वीणयती ओ, ओ, ओ। एक होता है भोग का विचार हो भोग क्या खाएं क्या न खाएं क्या पहने क्या न पहनें क्या हो गए क्या न हो गए जो भोग का विचार होता है वो भी जरूरी है जीवन में नहीं तो आदमी पशु हो जाएगा पशु भी कोई गंदी चीज देखते हैं तो सुन के छोड़ देते हैं हमने गायों को देखा है जहाँ उसका मुंह पड़ा हो गोबर बढ़ा हो उस घास को सूंग के गाय छोड़ देती है नहीं खाती अपवित्र वस्तु का सेवन पशु भी नहीं करते हैं उनके यहाँ भी मर्यादा होती है कुत्ता भी अपना बिस्था नहीं खाता है तो जिसके जीवन में भोग का विवेक नहीं है कि हम क्या खाएं क्या न खाएं गल विरास संजोग व्यापार जो गले के भीतर जाएगा उसको हम खा सकते हैं तो वो तो पशु से भी गया भीतर होगा कुछ लोग कर्म का विवेक करते हैं क्या करें क्या न करें कहीं न कहीं तो मना करना ही पड़ेगा कि ये काम हम नहीं कर सकते अत्यंत काम उपस्यापी वृत्ति कुंपति मा करी चाहे कितना भी काम हो अपनी मां के सामने काम का उदय नहीं होता है कई काम ऐसे होते हैं जो तो नहीं करने चाहिए उनकी एक मर्यादा बना देनी ये करेंगे ये नहीं करेंगे एक कर्म का विवेक होता है एक संग्रह का विवेक होता है और अपने घर में कौन सा पैसा लाना है और कौन सा नहीं लाना है गलत पैसा आके अपने पैसे में मिल जाएगा तो घर का भी लेके जाएगा और एक सज्जन के पिता ने नियम कर दिया था तुम्हारे घर में जो पैदा होगा ना उसका 10 प्रतिशत घर के काम में जाएगा बेटा ने मना कर दिया बाप मर गया बेटे ने नहीं दिया बाप की कमाई का जो दसवा हिस्सा था ना वो भी नहीं दिया हो और वो पैसा घर में बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हुआ की भीख मांगे नहीं मिलती थी वो हमारे सामने उनके घर में कितना पैसा था और भीख मांगे नहीं मिलती थी तो क्या चीज घर में रखी जाए क्या न रखी जाए क्या डाली जाए क्या न डाली जाए इसका भी एक विवेक होता है एक विवेक होता है कि प्रेम किससे करें और किससे न करें आसक्ति का विवेक होता है यदि बिना सोचे विचारे चाहे जिससे मच गए तो मारी डालेगा तो बस तो तो तो फिर जबानी जमा खर्च का मार डाला रे नहीं रहेगा करे मार डाला रे ये जबानी जमा कर तो सचमुच मार डालेगा गलत जगह पर गलत जगह आसक्ति करोगे तो इसका भी विदेश होता है कि प्रेम किससे करें और प्रेम किससे नहीं करें अब देखो अपने फैसले की भी एक गलती होनी है एक सिंहासन सबके पास होना चाहिए दुनिया का सब काम किया धरात पहुंचना इकट्ठा कर लिया वो, फिर आगे अपनी गलती पर अपने सिंहासन पर बैठ गए एक बार ऐसा एक समय जीवन में ऐसा होना चाहिए कि सब भोग छोड़कर सब काम छोड़कर सब इकट्ठा करना छोड़कर सबकी प्रीति से अलग होकर अपने स्वरूप में बैठें चंदा हो जाए के हद बेहद के पार हद बेहद के पार दूर जहां अरहद बाजें हर समय मंगल गान होता है शहराई बक्तिरिए थोड़ी देर सिंहासन पर बैठ के दुनिया का ख्याल छोड़ के अगर आप दुनिया का ख्याल छोड़ के पांच मिनट भी नहीं बैठ सकते तो आप जैसा दुनिया का गुलाम और दुनिया में कोई नहीं होगा अरे एक बार तो छटक दो एक बार हम लोग बाबू संदूरानंद के साथ बैठे थे और थे ना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनके बाल बड़े बड़े थे, थे और जब लिखने को छुटते तो बाल उनकी आंख पर आ जाते आ जाते झटक और फिर काम के ऊपर ऐसे लिखते लिखते और प्रसिद्ध नारायण सिंह बैठे हुए थे और कहा जब जब दुनिया अपने मन पर छा जाए तब तक ऐसे झटके झटक उसको पीछे कर रहे दुनिया को झटक को पीछे कोई मरी हुई चीज साल में आवे और हाँ। अरे भूत है जुड़े चुड़ैल इस ये चुड़ैल, ये भूत है ये मर चुका है उठा के पीछे थे तो पीछे की तरफ सामने ना आने का जो सामने है वो ईश्वर का वरदान है उसके रूप में ईश्वर आया है मुस्करा कर उसका स्वागत करो सौ आदमी हंस रहे हो और एक मनहूस आदमी बीच में आके बैठ जाए तो सबकी हंसी बंद हो जाए तो तुम मनहूस मत बनो लोगों की हंसी खुशी रोकने वाले मत बनो खुश रहो खुश रहो तुमको देख के लोग खुश हो जाए तुम, तुम खुशी बांटो अपनी जगह पर बैठे रहो और सदा सदाबर्थ बात करो पैसे का सदावर्थ मत बांटो बोले अन्य का सदावर्त मत लेकिन खुशी का सदावर्त है। जो तुमसे मिले वो खुश हो जाए खुश हो जाए, तो तो तो जाए। रो के खुद रोया दूसरे तो को रुला दिया शिकायती राम नहीं बनना चाहिए वो हर बात में शिकायत हर बात में चलो ये सब होने पर भी जैसे हमारा मन खाने पीने के विचार में लगता है काम करने के विचार में लगता है इकट्ठा करने के विचार में लगता है प्रेम करने के विचार में लगता है वैसे तो आत्मा के विचार में नहीं लगता परमात्मा के विचार में नहीं लगता सत्य के विचार में नहीं लगता जब तक मन में इन बाहरी चीजों की ओर निवृत्ति का भाव नहीं होगा तब तक इनके संस्कार मन पर हावी रहेंगे तो इसके लिए वेदांती लोग वैराग्य का नाम लेते वो तो वैराग्य माने दुश्मनी नहीं वैराग्य माने कृणा नहीं वैराग्य माने ईर्ष्या नहीं वैराग्य माने किसी चीज को छोड़ फोड़ के फेंक देना नहीं कहा वैराग्य हो हमारे पास कई साधु आते हैं तो उनको बैराज करता है किसी किसी दिन बैराज करता है अरे घड़ी उसको दे दिया रेडियो उसको दे दिया कपड़े लगते उसको बांट दिए, बोले नहीं महाराज साब तो कुछ नहीं चाहिए अब तीन चार दिन के बाद तो समय देखे बिना नहीं रह जाता और तो समय तो समाचार सुनने का मन होता है तो बोले फिर किसी से रेडियो में आओ फिर को ना ऐसा मौसमी बैराग नहीं चाहिए हाँ ये मौसमी शमशान बैराग्य बोलते हैं इसको। तो, स्मशान में जाके सब लोग बैराग्य की बात करते हैं तो उपेक्षा सृष्टि में आ, जो हो सो हो रहे ऐसी भक्ति करो और मैं तो गिरधर हाथ दिखानी होने नहीं हो तो हो रहे देखिए देखो भगवान को पकड़ लिया जोरी सदन सो तो रहे भगवान के साथ जोड़ा बड़ा भारी सहारा है बड़ा भारी सहारा है ईश्वर को जो पकड़ता है वो दुनिया की ओर से अपना मन हटाने में समर्थ हो जाता है अभाव विचार करें सत्य क्या है चार बात केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है अनुमान को भी प्रमाण नहीं मानता बस बिल्कुल तो चश्मदीद के तो वाली चाहिए हमारी आंख बतावे ठीक है कांक का है हमने सुना है चार बात केवल एक प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष माने हमारी हर इंद्रियों से जो अनुभव होता है अक्षम अक्षम प्रति एक एक इंद्रिय से मालूम पड़ता है बौद्ध लोग दो, दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान तो उससे विज्ञान का क्षणिक विज्ञान का शून्य का अनुमान करके अनुभव करते हैं जैन लोग तीन प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम उनके तीर्थंकर महापुरुषों की जो वाणी है उसको भी उसको जैन आगम बोलते हैं जैसे हम लोगों के अठारह पुराण है ना वैसे जैनों के भी अठारह पुराण है उसमें बिल्कुल नए नए ढंग की कथा है हमारे नयायिक चार प्रमाण मंत्र है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द वैशेषिक भी चार प्रमाण योग और सांख्य और तीन प्रमाण मंत्र प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द मीमांसक लोग प्रभाकर मीमांसक पांच प्रमाण मानते हैं और कुमारी भट्ट वाले मीमांसक जो है वो छह प्रमाण मांगते हैं अर्थापत्ति और अनुपदत्ती हमने तो एक आदमी के बारे में बताते हैं और देखने में तो खूब तो मोटा है लेकिन दिन में कभी खाते नहीं देखा गया हो तो बाबा यदि वो खाता नहीं तो मोटा कैसे होता तो दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होता उसके मोटापे को देख करके रात का खाना जो है वो सिद्ध हो गया एक अभाव को प्रत्यक्ष करने वाला प्रमाण होता है उसको अनुकल अनुक प्रमाण मानते हैं तो प्रभाकर पांच मानते हैं कुमारी कर छह मानते हैं और ऐतिहासिक लोग एक ऐतिह्य नाम का और प्रमाण मानते हैं ऐसा हुआ था तो सात समाता नाटक में एक और प्रमाण माना जाता है उसको चेष्टा बोलते हैं चेष्टा और तो ऐसे कर दिया मैं क्या ऐसे कर दिया सत्ता करने वाले आपस में ऐसी चेष्टा करते हैं एक दूसरे की बात समझ जाता है और पुराण में एक और प्रमाण माना जाता है उसका नाम होता है संभव ऐसा होना संभव है कि नहीं है अगर ऐसा होना संभव है तो पुराण में लिखा है तो क्या आवेदन है तो संभव चेष्टा ऐतिह्य अर्थापत्ति अनुपलब्धि हा उपमान शब्द अनु ये नौ प्रकार के प्रमाण होते हैं और ये दर्शनों में बटे हुए हैं सबके तो लिए सब प्रमाण नहीं होता है खंडन करते हैं एक दूसरे का बेटा दृष्टिकोण होता है अमुक दृष्टिकोण से अमुक वस्तु ही सिद्ध होगी समुद्र से चंद्रमा जितनी दूर है अगर उससे दो फुट और नीचे होता तो पूर्णिमा के दिन समुद्र का पानी बंबई शहर को डबोने देता। हे माया है सूरज जितनी दूरी पर धरती से है धरती उससे कितनी दूर रहकर उसकी परिक्रमा करती है उससे अगर सूरज दो फुट पास होता तो सेवर नीचे होता तो गर्मी के मारे धरती जल जाती जिसका नाम जो है महाराष्ट्र तो। ये व्यवस्था सृष्टि की व्यवस्था चल जाती है सृष्टि कौन होता है हम चंद्रमा को ऐसा कहां से देखते हैं किस कोण से दृष्टिकोण को सूर्य को कहा से देखते हैं ग्रह तारों को कहां से देखते हैं कहा आदमी को आप नापते हो ये बहुत पैसे वाला है इसलिए बड़ा है नाप हो गया पैसे का नाप हो गया और उसी आदमी को हम कहते हैं कि ये चरित्रहीन है इसलिए बिल्कुल नीचे हम चरित्र की दृष्टि से उसको नापते हैं पैसे की दृष्टि से नापते हो और कहे बड़ा सुंदर है नजीक है बोले बड़ा विद्वान है विद्या केन्द्र की बड़ा बुद्धिमान है बुद्धि की दृष्टि और बड़ा पावरफुल है कुर्सी पर जो बैठा है और खूब लग जाएगी तो दिवर हमारा देश का है ना? तो ये नापने के जो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं वो ऐसे दुनिया बिल्कुल अलग अलग शराबी लोग बाबा जी लोगों को पागल समझते हैं और बाबा जी लोग शराबी लोगों को पागल समझते हैं यह दृष्टिकोण का भेद है दृष्टिकोण का भेद है इसमें अलग अलग अलग अलग दर्शन होता है एक जहर होता है वो शरीर को कमजोर बना देता है और ये डॉक्टर लोग दवा देते हैं ना आप भी सो जाता है और एक शहर होता है जो धीरे धीरे धीरे अकल को कमजोर बना देता है। अब आपको विचार करना देखो आपको एक उपादान कारण का वर्गीकरण सुनाता हूं वर्गीकरण बांट देना उसको कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं जो बाहर की चीजों को जगत का कारण मानते हैं जैसे चार बाग चार बूथों से ये दुनिया बनी चार बूथ बाहर है जैसे परमाणु उदगल जैनों का पुदगल नैजायिकों का वैशेषिकों का परमाणु एक बाहरी चीज है तो बाहर की चीजों से दुनिया बनी हमारा मन भी बना एक दृष्टिकोण ये तो परमाणु बात, भूत चतुष्ट बाद ये सब बाहरी चीजों से बनी हुई दुनिया को बताते हैं इनमें चार बात है इनमें वैसे सिख है इनमें जैन है अब देखो कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो भीतरी चीजों से बनी हुई दुनिया को मानते हैं बोले कर्म से दुनिया बनी कर्म तो मनुष्य के अंतकरण में प्रत्येक जीव के अंतकरण में होता है अंतरंग होता है कर्म से दुनिया बोले बुद्धि से दुनिया बनी है विज्ञान तो तो से विज्ञानवादी को पहले अकल है उससे ये दुनिया बनती है पहले मालूम पड़ता है फिर बनता ये अंतरंग बुद्धि अंतरंग है नहीं रहती है आ, कोई कहते हैं प्रकृति से सृष्टि है तो प्रकृति भी ये बाहरी दुनिया और आत्मा इन दोनों के बीच में रहती है तो प्रकृति भी अंतरंग कारण है बुद्धि भी अंतरंग कारण है चित्त भी अंतरंग कारण है विज्ञान भी अंतरंग कारण है और ईश्वर ईश्वर से दुनिया बनी ईश्वर भी इतना ही रहता है जिसके मन में इस जन्म में या जो लोग पूर्व का जन्म मानते हैं पूर्व तो जन्म में मन में ये संस्कार डाल दिया गया ईश्वर नाम की एक वस्तु है तो उनके देह से भी भीतर भी प्राण से भी भीतर मन से भी भीतर बुद्धि से भी भीतर है एक ईश्वर नाम का कारण वस्तु है जो बुद्धि से तो अंतरंग है हो जो ना प्रचोदया और हमसे बाहर है तो अपने दिल में रह करके ही ईश्वर दृष्टि बना रहा है तो बाहर वाली चीजों से दुनिया बनी ये एक दृष्टिकोण है और भीतर वाली चीजों से दुनिया बनी ये दूसरा दृष्टिकोण है और दोनों हमेशा रहते हैं बाहर भी और भीतर भी बाहर से भीतर बनता है भीतर से बाहर बनता है बाहर से भीतर बनता है भीतर से बाहर बनता है ये दोनों हमेशा रहते हैं ये दो द्विंकवादियों का दृष्टिकोण है दोनों गलत हैं। ये शून्यवादी बहुतों का दृष्टिकोण है न बाहर से भीतर न भीतर से बाहर वो कहते बाहर भीतर यही कल्पना है तो इसमें बाहर और भीतर क्या ये शून्य में बाहर भीतर कल्पित कल्पित है मुसलमान ईसाई है न जोगी अरबिंद सब कहते हैं उसने सृष्टि बनाई वो जो परमेश्वर है भगवत भगवान है भागवत सत्ता है वो सृष्टि के रूप में प्रकाशित होती है और जोगी अरबिंद कहते थे हम सारी सृष्टि को भगवत रूप बना के छोड़ेंगे भगवान की दिव्यता प्रकट होगी सारी सृष्टि दिव्य हो जाएगी ये आत्मा और ईश्वर और ब्रह्म और माया और प्रकृति दस साल से जो है उन्हें कोई गिनती नहीं है सर वो काल्पनिक कक्षा में चुटकुरे बाज लोग जो है वो दर्शन किसी कक्षा में नहीं हैं। ये किस्सा कहने वाले कहानी कहने वाले चुटकुरा सुनने वाले ये युद्धा एक जगह यहाँ बताया उनका मनोरंजन करके जो मूर्ख लोग हैं जो दर्शन शास्त्र से अपरचित है उनके सामने जैसे कोई नाच के गाय के भव संकट के लटा के गवा के बाहर की तरह एक चा करके उनके मनोरंजन करें वेदांत की बात अभी नहीं कही हो अभी वेदांत की बात नहीं तो भागवत लोग कहते हैं ये सब गणपति से सृष्टि हुई गणपति ईश्वर है शक्ति से सृष्टि हुई शक्ति की ईश्वर है तो उसमें शक्ति से मतलब नहीं काली शक्ति से हुई कि गोरी शक्ति से हुई यह मतलब नहीं है जो न काली है ना गोरी है उस शक्ति से हुई तो ये जितने सदैव वादी है दान बउर है साठ है दईव हैं वस्तव है, साथ है, है, है वो परमेश्वर सत्ता से सृष्टि की उस शक्ति बाली और जितने हमारे पंखवादी कश्मीरी सही हैं, ये तीर सही सब उसी ईश्वर पक्ष में पक्ष में तीर सही होते हैं लंगायत होते हैं गले में लंगायत वीर सही श्रीकलाचार श्रीकंठाचार सही होते हैं वैष्णव होते हैं राधानुदाचार भद्राचार ये लोग ईश्वर से सृष्टि मांगते हैं तब ईश्वर उन पर जामी अपने हृदय में बैठा हुआ है कश्मीजी से यू कहते हैं कि नहीं वो ईश्वर भी जिससे मालूम पड़ता है जिसको मालूम पड़ता है ईश्वर वो आत्मा साक्षी भ्रष्टा उससे ये सृष्टि हुई है तो एक ईश्वरवादी हो गए एक आत्मवादी हो गए अग्रोशवादियों का ये कहना है सृष्टि के बारे में है उससे सृष्टि हुई या इससे सृष्टि हुई है इस और उस का जो फर्क है ना उस फर्क में भी एक है जो इसमें है वो उसमें है जो उसमें है वो इसमें है इस कुछ भूखा है हो और सब माने वाह माने तो तो तुम में है वो बहने है जो वहमे है वो तुम में है इसलिए वह और तुम इसको गट्टे खाते में डालो खाते में डाल दो वह और तुम को और जो दोनों में आती अद्वलीय है है ना वही सृष्टि का बोल है ये सब सारी दुनिया से नाला तो अब बड़ी विलक्षण बात इसमें आती है जिस पर जिस ये जो दोनों में एक है इसमें और उसमें उसमें और इसमें उस अद्वितीय का बोध कैसे हो अनुभव कैसे हो ये प्रश्न उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर वेदांत के साथ अपने है वो है कि दो चीज अपना आता ही हो और मालूम न करता हो प्रत्यक्ष हो अपरोक्ष हो साक्षात हो और ज्ञात न होता हो केवल अज्ञान ही जहां आवरण हो जहां केवल न जानना ही सचाई को डर कर रख रहा है वहां न जानना मिटाने के लिए जानना होना चाहिए और वो चीज अगर बिल्कुल साक्षात हो तो अरे तो उसके लिए कुछ ना उल्टे करने की जरूरत है ये सिर को नीचे और पाँव को ऊपर करने से इस पर कठिनाई बढ़ता है थोड़ा है नहीं कि पाँव को ऊपर को नीचे रखते हैं, तो थोड़ा उल्टा कर देने से नीचे का खूह ऊपर की ओर अच्छी तरह चलने लगता है वो बात नहीं है तो हमको एक बार डॉक्टर ने बताया था कि एक जगह से खून निकालेंगे आ, निकाले और निकाल दिया और दूसरी जगह हमारे शरीर में उसको डाल देंगे ऐसी चिकित्सा होती है ना तो खून खुद जोर से दौड़ करके खाउता है खून और उसमें जो खराबियां होते हैं उनको खा जाता है तो सिर को नीचे करना और पांव को ऊपर करना ये जोर जो देखने के लिए नहीं होता है जो तो शरीर के खून की जो है ना दौड़ है उसको ठीक करने के लिए और ईद को कालू में ताओ ईद को उल्टा करो और कालू में एक खेद होता है उसमें डाल दो। होता है बोले हम खेतरी मुद्रा कर रहे हैं दूसरी तरह कर रहे हैं तो जो खेल का पानी ईद पर आता है ना कैसे मृत कर रहा है रस करते गुफा में अजीर कर वो असल तो लारग चपकता है वो अकृत नहीं बपकता रहे बोला <laughs> बाबा ये ऐसी चीज है जगन तुगर जागर तु जाग चाहे कितना यज करो चाहे कितना वाद विवाद करो चाहे जितना तीर्थों में भटको और चाहे जितना वेद वेदभाष करो ब्रह्मात्मय के बोध के चुनाव मुक्ति होने वाली नहीं है ब्रह्मात्मय के बोधे न के बोधे निना भी मुक्ति तो न सिद्धि ब्रह्म सदान करेगी सौ ब्रह्मा पैदा हो और मर जाए लेकिन जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति होने वाली है अज्ञान को निवृत्त करने के लिए ज्ञान है। ज्ञान में भी ये बात है कि जब वस्तु बिल्कुल आजरा, आजरा बिल्कुल अपने सामने हो परंतु पहचान में नहीं आती हो तो उसकी पहचान कराने के लिए भूलना पड़ता है ये वो सज्जन है ना? है ना? के प्रमाण की आवश्यकता होती है साफ प्रमाण ऐसी प्रमा हो जाती है और श्रेराम बोलता है सबको मसी करोड़ा रो रखने से कुछ नहीं होगा जब करने का मंत्र नहीं है ये सिमाला फेरो जब करने का मंत्र नहीं है ये ध्यान करने का मंत्र नहीं है ये तो जैसे आपने किसी का नाम बहुत दिल से सुना हुआ है और पहचानते नहीं है तो किसी पहचान करा दिया ये वही है सामने होने पर भी न पहचानते हों तो पहचान कराने के लिए बोल के पहचान करानी पड़ती है और ब्रह्म क्या है भाई ब्रह्म का नाम बहुत सुना है कैसा सुना है तो वो देश भी उसमें कल्पित है काल भी उसमें कल्पित है वस्तु भी उसमें कल्पित है देश काल वस्तु कल्पित है वो अकल्पित है अकलपित ब्रह्म की चर्चा तो बहुत सुनी है परंतु है क्या मालूम तो करता नहीं तो बोले बाबा वो तुम्ही हो है ना? वो ब्रह्म तुम ये बाकी की जरूरत हो जिसको तुम कोई न्यारा समझते अलग समझते हो तो वो तुम्हें हो अरे मैं कैसे हो सकता हूँ मैं दे, मैं हसी मैं खून में दीप में रक्त में विस्था में तो फिर बोले मैं नमस्ते पशु पक्षी बोलते नहीं है कि मैं पशु पक्षी हूँ लेकिन ईश्वर भीतर रहते हैं ईश्वर भीतर थोड़ा थोड़ा, थोड़ा रहते हैं <laughs> बोलते नहीं और दूसरे को काटना चाहता है वो थोड़ा थोड़ा साफ है कि नहीं भीतर से जो तो दूसरे का मांस खाना चाहता है वो बड़े जबड़े वाला है कि नहीं भीतर से मांस खाने वाले पशुओं का वो जबड़ा दूसरा होता है शेर का जबड़ा कुत्ते का जबड़ा गीतर का जबड़ा जबड़ा मांस खाने वाला होता है गाय का जबड़ा वैसा नहीं होता बकरी का जबड़ा वैसा नहीं होता आदमी का जबड़ा भी वैसा नहीं है शेर का जबड़ा दूसरा है तो वो भीतर से जबड़े वाला आदमी रहता है लेकिन अपने को मानता नहीं है दूसरे को डकने वाला से सांप है से है। ईश्वर की कृपा से अपने आप को देखो अद्धि मान श्याम विष्ठा मित्र का फुलिंदा मत देख ये सकल तुम नहीं हो। हैजन पचास पाउंड सौ पौन दो सौ कौन एक आदमी है उसका वजन आठ मन है वो आठ मन है ना पुरुष का तो उसने ब्या भी किया तो चार मन की औरत ले भगवान ये जो वजन है ना ये हड्डी मांस काम का ये इश्मा मूत्र का वजन है ये तुम्हारा वजन नहीं है अपने को इस वजन से अलग करो अपने को इस साढ़े तीन हाथ की लंबाई चौड़ाई से अलग करो और तो जब तरजी से शरीर में खुआते है ना घेरा कितना है वजह डॉक्टर लोग ही नापते हैं बाकी इतनी लंबाई है तो घेरा इससे ज्यादा नहीं चाहिए और इतनी लंबाई चौड़ाई है वो तुम नहीं हो उससे अलग हो बर की उम्र है डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा सबसे कम वजन कितना था तो उसने कहा छाउंड का पैदा हुआ था वो सबसे कम वजन छह पाउंड का पैदा हुआ था सफाई का बोल भाई जितना कम पहले था ना उतना ही जब करो थोड़ा जितना पैदा हुए थे उतना ही बढ़ाओ वजन सीता रहो सीतर सियों को बताते उपदेश करते हैं सन्यासियों को, है, को. माँ के पेट में से जैसे निकले हो वैसे होते रहो उसके पास पहुँच वैसे भोले रहो भोले भोले भारे वैसे भोले भारे हो जाओ वैसे नंगे नंग तरंग रहो तो वैसे दूसरा खिलावे तो सफी है फिलहे सो जाओ तथा जात रूप धरा सन्यासी का सर्वोत्तम तो रूप पहुंचा है उन्होंने जैसा माच पेट से पैदा हुआ था वैसा ही तो सन्यासी का सबसे बढ़िया अब लोग कहाँ गए महंत जी और कहा गए महामंडलेश्वर जी और सन्यासी का सबसे बढ़िया रूप वही है मान्य सन्यासी अपने बूढ़ेपन के स्वभाव पर बालपन के स्वभाव पर लौट आता है उसे कौन झूठ खोल रहा है कौन कल कर रहा है कौन कपट कर है इससे उसका कोई मतलब नहीं हो कौन उसको गाली दे रहा है कौन प्यार कर रहा है कुछ नहीं ये का करिए होता है अब देखो क्या है कि जब तुम अपने को वजन से निराला कर लोगे लंबाई चौड़ाई से निराला कर लोगे और ये जो सौ पचास वर्ष की उम्र है ना अभी तो गाड़ी दिखाते सकते हैं तुम बच्चे हो हमारी दादी सफेद हो गयी हमने कोई भूख में थोड़ी सुखाई है जो तो कोई अनुभव है हमने क्या क्या महसूस किया हमारे क्या क्या एहसास हुए हैं रौ, रौ। हमारे सामने तुम तो हम क्या होते ऐसे नहीं, नहीं। ये दो लंबाई चौड़ाई और उम्र और वजन है ना इन तीनों को जरा अपने से अलग रखो बच्चे खाते में और देखो तुम भाव रूप हो केवल भावना में तुम दो और इस भावना को छोड़ देने पर क्या रहता है भावना को पकड़ने वाला मैं भी क्या रहता हूं अचिंत चिंतमानों की चिंता रूपम भजती यदि अत्यंत का चिंतन भी करोगे तो एक चिंता बन जाएगी तुम्हारे हृदय में जैसी चिंता करोगे वैसा अपना आपा मालूम पड़ेगा नहीं चिंता का रूप भी छोड़ो, देखो क्या है ज्ञान स्वरोप है ज्ञान स्वरोप भी कहते हैं जनता की अपेक्षा से सत्य और चित्त का भेद भी कल्पना में होता है सब छोटा जो सत्य नहीं है वो चित्त क्षणिक है हाँ और जो चित्त नहीं है वो सत्य है जो चेतन नहीं है वो सत्य जड़ है और जो सत्य नहीं है वो चेतन नाचवान है और तुम वो चेतन हो जो नाचवान नहीं है तुम वो सत्य हो जो जड़ नहीं है जड़ से विलक्षण सत्य और नाचवान से विलक्षण चेतन ये आत्मा का स्वरूप है ये बिना वेदांत के बिना वेदांत के किसी भी तरह से बाधित नहीं पड़ता चाहे, चाहे आग पड़ो। ये, तो ये देखो, एक बहिरंग कारण होते हैं कहा एक अंतरंग कारण होते हैं भीत और एक उभयात्मक कारण होते हैं बहिरंग और अंतरंग इनका वे दर्शन में कक्षा है और एक अनुभयात्मक कारण होते हैं जो दोनों से झगता हैं और एक ब्रह्मत्मय ब्रह्म और आत्मा की एक कारण वे राम कहीं भी रास्ते में रुकता नहीं है जो आखिरी चीज है उसको तो तो पकड़ता है सदानंदन प्रदि जगत्कार हमको ये देख जगत कारण दुनिया का कारण कारण माने जिससे दुनिया बनती है और जो दुनिया बनाता है कारण माने क्या बनने वाली मासी और बनाने वाला तुम्हार दोनों को कारण कहते हैं अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अपने आत्मा ऐसी अभिन्न जो ब्रह्म है वही दुनिया का कारण है माने दुनिया के रूप में बनने वाला भी वही और बनाने वाला भी वही तो ब्रह्म में दो दोष प्राप्त है अगर वो बनने वाला है तो परिणामी है विकारी है बदलता बदलता है बदल बदल के दुनिया बनता है और बनाने वाला है तो करता है तो बोले कि सिर्फ तो देखो असल में हम ना उसको करता कहना चाहते हैं ना परिवर्तनशील कहना चाहते हैं तब तो तो आप कहना क्या चाहते हैं जो हम कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करोगे तब तो, तो हमारी बात समझ में आ रही और तुम तो हमारी बात में अपनी फीलिंग लगाओगे तो समझ तो में नहीं आ रहे वक्ता का जो विवक्षित अर्थ होता है वक्ता जो समझाना चाहता है आप उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप उसमें अपनी अक्सर लगाना चाहते हैं तो बक्ता की आकांक्षा क्या है माने विबक्षा क्या है वो क्या बोलकर बताना चाहता है कौन सी बात उसके तो दिल में जो है जो वो बोलकर आपके दिल में जाहिर करना चाहता है बोलने का मतलब होता है गड़गड़ाना नहीं हो धोखा देना नहीं बोलने का मतलब होता है अपने दिल की बात दूसरे के दिल में जाहिर करना ये बोलने का मतलब है मजा तो सब है जब एक कहे और दूसरा समझे और अपना कहा कर आप वही समझे तो क्या समझे यहाँ तो एक कहता है कि बाबा हम तो ऐसा बोलते हैं कि अगर सुधा भी तो बार से मारे तो उसकी समझना हो ऐसा बोलते हैं तो बोलने का जो काम है वो दूसरे को अपने दिल की बात दूसरे के दिल में पहुँचाने का जरिया द्वार प्रकार, माध्यम आशा होती है अपने दिल की बात समझाना तो इसमें देखना पड़ता है कि आखिर बच्चा समझाना क्या चाहता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो ठीक है कि नहीं और प्रसंग क्या है प्रसंग पूर्वापर का पहले पीछे का प्रसंग देखना शब्द की योग्यता को तो समझना और बच्चा जो कहना चाहता है उसको समझने की कोशिश करना तो बच्चा चाहता है ये नहीं कि हम ब्रह्म को करता समझाए और बच्चा ये नहीं चाहता है कि हम उसको परिवर्तनशील कारण समझाएं क्योंकि जो परिवर्तनशील कारण होगा वो तो स्वयं मर जाएगा बिकारी होगा नष्ट हो जाएगा हम उसको नहीं समझाना चाहते उस सत्य को समझाना चाहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता और हम कर्ता को नहीं समझाना चाहते हैं। तो है तो कर्ता को लगता है अच्छा करेगा तो पूर्ण होगा बुरा करेगा पाप होगा तो हम उसको समझाना चाहते हैं जिसको न लगता न को जो न नरक में जाता न स्वर्ग में जिसको न बंधन होता ना चाहते हैं जो बदल करके बदल बदल करके नष्ट नहीं होता हम उसको समझाते हैं समझाना चाहते हैं जिसको देखने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती जरूरत नहीं पड़ती मन की जरूरत नहीं पड़ती हम उसको समझाना चाहते हैं तो उस अनंत को अनंत को समझाने के लिए सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म उस अनंत को समझाने के लिए हम उसको आकाश का कारण बता रहे हैं तस्मा तस्मा आत्मन आकाश सम्भूल आकाशाद वायो वायो रग्नि हमसे तो, तो आकाश जिसमें पैदा हुआ वो आकाश से बड़ा होगा ना? आकाश की लंबाई चौड़ाई से भी उसकी लंबाई चौड़ाई बड़ी होगी आकाश जब था ही नहीं तब वो आकाश को बनाने वाला था तो उसकी उम्र भी बड़ी होगी जहाँ आकाश का बीज बीच छिपा हुआ था वो इसके बाद प्रश्न वो कैसे कर्ता भी नहीं बनता और कारण भी नहीं बनता विकारी भी नहीं बनता और आकारी भी नहीं बनता और संस्कारी भी नहीं बनता कर्ता बनेगा तो संस्कारी बनना पड़ेगा पूर्व पूर्व संस्कार से वो कर्म करेगा कर्ता होगा तो और आकारी होगा तो विकारी बनना पड़ेगा जब संस्कार है तो कर्ता है और जब आकार है तो विकता है विकारी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें न संस्कार हो और न विचार हो और सृष्टि हो जाए वो तो भी अच्छा देखो जादू का खेल उठाते हैं ये वेदांति लोगों ने इसके लिए माया शब्द का प्रयोग किया है इंद्रो माया विरम बहुरूप ही आतन माई करू ब्रह्मदानी जब प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न अपने आत्मा से अभिन्न परमात्मा में कि क्या जादू का खेल प्रकट हो रहा है जादू का खेल प्रकट होने में न तो जादू कर करता बनता है और न तो जादू का रूप दिखाने वाला रूप के बिना से नष्ट होता है तो ये परमात्मा ने सृष्टि कैसी तो कल्पना कर लो कि एक जादूगरि का क्षेत्र है इसमें न तो परमात्मा को पाप पूर्ण लगा न तो वो करता हुआ और न तो परमात्मा में परिवर्तन हुआ तो जगत का कारण शून्य नहीं है चित्र नहीं है बाहर नहीं है भीतर नहीं है दोनों मिलके नहीं है तक क्या है तो ये जादूगरी है एक इसका नाम माया है वो माया है। तो तो ये जादू का खेद है अच्छा अभी बात आपको कल सुनाएंगे आप ईश्वर की याद करके परम प्रेम ईश्वर से देखो बच्चों भाई कुछ कह रहे हैं